बस But...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 अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया दिखासी को दिल मेरा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 बाबा दुनिया रंग रंगीले दुनिया रंग रंगीले बाबा दुनिया रंग दुनिया एक सुंदर बगिया सो भाई तेनारे हैं एक सुंदर बगिया सो भाई की नारे हैं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 हर दारे पर याद छाया हर दारे पर जाद छाया हर दारे मतवारे हैं अद्भुत पंक् फूल मनोहर अद्भुत पंखी फूल मनोहर कले कले जटके बाबा दुनिया रंग रंगेरे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 रंग रंगेले बाबा या रंग रंगेरे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 दिया दीवन आशा के पतवार लगे दुख की निया दीवन आशा के पतवार लगे ओ नैया के खेन वाले ओ नैया के खेन वाले नैया तेरी पार लगे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 पार बसत है देश सुनरा पार बसत है देश सुनरा किस्मत तो छबीले बाबा दुनिया रंग रेले दुनिया रंगर गे बाबा दुनिया रंग रेले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 satanga janeve baba sukharan karavee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 प्यार मांगा है तुम्हें से न इनकार करो प्यार मांगा है तुम्हें से नहीं इनकार करो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 जराज दो राज करो प्यार मांगा है तुम्हें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 मुझे प्यार करो मुझे प्यार करो प्यार मांगा है तुम्हें से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 करो मुझे प्यार करो प्यार मांगा है तुम्ही से नहीं कर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 मुझे प्यार करो मुझे प्यार करो प्यार मांगा है तुम्ही से नहीं इनकार करो बाबह थे राजरार तो, करो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 तुम्ही से नहीं निकार करो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 जब जमीन पर देखता होगा खुदा भी आसुमा से जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा खुदा भी आसुमा से जब जमीन पर देखता होगा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 रे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा खुदा भिया सुमास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 तो सबिर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है बनोगी जिसकी तुम हैसी हसी तब तीर किसकी है कभी वो जल रहा होगा कभी खुश हो रहा होगा बुरा भी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 से जब जमी पर देखता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 इसके बाद विजयलक्ष्मी लक्ष्मी जी ने वहाँ पर रहते हुए नारी जगत शुरू किया और विजयलक्ष्मी जी से एक बार भेंट हुई थी तो उन्होंने बताया कि जो भूले बिसरे गीत प्रोग्राम है वो भी उन्होंने ही शुरू किया था और बाद में शायद मनोहर महाजन साहब ने उसको काफ़ी अच्छी दिशा दी उस प्रोग्राम को और काफ़ी बेहतर बनाया भूले बिस्रे गीत को तो विजय जी को याद करते हैं हम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 जो कि 30-40 दुकानों से आता था सारे हिंदुस्तान से और करीब 400 रेडियो क्लब्स क्लब हमने बना लिए थे बड़, बड़े बडे डेडिकेटेड लिस्टर्स के तो वो जा करते थे इस तरह से ये पॉपुलैरिटी होती थी बिना का गीतमाला के हिट गीतों में से शुरू शुरू में जो गीत बहुत मशहूर हुए उनमें से कुछ एक के नाम बताया पॉपुलरिटी का सवाल है जो पहला गाना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 याद न जाए बीते दिनों की जाके नाय जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें दिल क्यों बुलाए याद न जाए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 दिनों की जाके ना आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें दिल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 खेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता तिंजो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता पालता उनको जतन से पालता उनको जतन से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 मोती के दाने देता सीने से रहता लगाए याद न जाए जीत दिनों की जाके न आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें दिल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 तस्वीर उन कि छुपा के रख दूँ जहाँ जी चाहे तस्वीर उन कि छुपा के रख दूँ जहाँ जी चाहे मन में बसी ये मूरत मन में बसी ये मूरत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 लेकिन मिट्टी न मिठाए कहने को है वो पर याद न जाए बीते दिनों दी जाके न आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें दिल क्यों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 याद न जाए बीते दिनों की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 दूसरे उद्घोषक थे इंदिरा हीरा नानंद पद्मिनी परेरा जी पद्मिनी परेरा जी ने भाजन साहब के कोलम्बो छोड़ने से कुछ ही दिन पहले रेडियो सिवरों ज्वाइन किया था और लगभग सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल मेरा ख्याल पद्मिनी परेरा जी का ही उनके साथ साथ जो दूसरे उद्घोषक हैं विजय शेखरा बाबूजी, जी विजय शेखरा बाबू का कार्यकाल भी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 लगता है मेला न जाने कहा काशिफ जमा होते हैं यहाँ पर सबको पता है ये दासता इस घर में है एक लड़की जमा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 आंखें झुकाते गुजरो इस गली से आ जाने वालों से कहती है ये खिड़की ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है।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 बदली मोहब्बत का मजा आने लगा है जिंदगी बदली दिल के टुकड़े हो गए हर सांस तड़ लगा है जिंदगी बदली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 बदली मोहब्बत का मजा आने लगा है जिंदगी बदली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 अपनी किस्मत बन गई अपनी किस्मत कसुमत सचता तो है दिल हाथ अपन कसुमत बन गई अपनी किस्मत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 सो so...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 अपना और रीत पर किसने है ये रीत बनाई आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई दिल अपना और प्रीत पर किसने है ये रीत बनाई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 My own.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 ब्बा तेरा मेरा जोड़ नहीं तू तीन और मैं लंबा तू घास की लाल टैन और मैं बिजली का खंबा तुम्बक तुम्बा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 दीवाना, मैं परवाना। मेरे दिल की को लगाते ने में हूँ मैं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 याद। याद। भारत नाचम मणिपुरी तांडव कथकोड़ा और कथक और रंबा <genres>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 हैं, हैं, हैं। तेरी, काम दिखलाओ चंबा हो अचंबा तुम्बा कदम्बा चुम्बा कदम्बा चनकुम्बा चुम्बा कदम्बा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 बंदा बेकार है किस्मत की मार है सब दिन एक है रोज ऐतबार है मुझे ना सुनाना सुनाना सुनाना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 मुझे ना सुनाना आज पहली तारीख है कुछ है ज़माना आज पहली तारीख है पहली तारीख है जी पहली तारीख है दफ्तर के सामने आए मेहमान है, है बड़े ही शरीफ हैं पुराने मेहरबान हैं बड़े ही शरीफ हैं पुराने मेहरबान है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 गीतों का तूफान है नाच की बहार है नाच की बाहर है पाँच आने का दशाना पाँच आने का दशाना पाँच आने का दशाना अरे वापस नहीं जाना जाना जाना वापस नहीं जाना आज पहली तारीख है खुश है जमाना आज पहली तारीख है पहली तारीख है या जी, पहली तारीख है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 Pom pom pom pom pom pom. Pom pom pom. Bajao bolle do lag din din din. Ghadi ghadiye aaye ghadiya baar baariye din. Pom pom pom pom pom pom.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 Pom pom pom, baja bolle do lag din din din. Gadi gadi le haaye, gadiya baar baar ye din. Chug chug jiye, raaj dilara.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 कबड़ा कबड़ा रा कबड़ा दारा जब तक तोड़ेंगे न तां तां के सम के ना किया पां पां पां पां पां पां पां पां पां बाजा बोले ढोलक धिन धिन धिन घड़ी घड़िए आए घड़ियाँ बार-बार ये दिन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 na chidi khane <invece> aaye bandariya karte udhe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 La chunhariya, saathi saiya, saathi saiya, ye hameta mera bhiya. Pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa, baaja bolay do lag di di di. Gali galiye aaye galiya baar baar ye dum.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 पड़े ए, मैं थी थी। बने का लिपिया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 अनमोल a n m o l f a n k ओ a r एन के डबल जरूर भेजें मुझे यानी गजेंद्र खन्ना को दीजिए इजाजत फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में सीओ सोन